जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चंद्र जाय वृंदा। ओम ज्ञान तिरंदानांजना शाक चक्षुरोन्मील ये तस्म श्री गुर वे नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थातम येन भूतले स्वयं रूप कदम ददा स्व पदा श्री गुर श्रीयुता पद कमल श्री गुरून वैष्णव श्री रूप सागर जाता सह गन रघुनाथ जीवम साइतम सवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपि का राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौराधे वृंदवेश्वरी वृष भाते देवी प्रणमा हरि प्रिय पांचा कल्पतरूप कृपा सिन्धुव पति पावे भ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्रीकृष्णा कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्रीअद गदाधर श्रीवासुदी गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय दस श्लोक संख्या एक सौ चौतीस तो पिछली बार हम सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों से मिलते हैं स्वरूप दामोदर से मिले और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गोविंद हाँ, से मिल रहे हैं तो हमने सुना था कि ईश्वरपुरी हाँ, जो शिष्य हैं बल्कि ईश्वरपुरी के कई शिष्यों का वर्णन आया है और उनमें ये दो प्रमुख हैं गोविंद और दूसरे हैं काशीश्वर पंडित तो चैतन्य महाप्रभु को ये दोनों शिष्य ही ईश्वरपुरी के बल्कि ये वो उनके गुरु भाई थे बहुत अधिक प्रिय थे तो ईश्वरपुरी ने ये विशेष आज्ञा दी थी किन्हे आज्ञा दी थी गोविंद को और काशीश्वर पंडित को कि आप क्या करो बल्कि ईश्वरपुरी अपना शरीर त्यागने वाले थे तो त्यागने से पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों को वो आज्ञा दी थी और कहा था कि आप क्या करो जगन्नाथपुरी में जाओ और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो तो आगे आज के श्लोक में कृष्णदास कविराज लिखते हैं काशीश्वर आशी बेना सब तीर्थ देखिया प्रभु आज्ञाय मुए आई तोमा पदे धाइया तो गोविंद कहते हैं कि हम दोनों को आज्ञा दे थे तो मैं तो दौड़ते हुए आया हूं आपके पास हाँ वो कहते प्रभु आज्ञाय मुए आइनो तोमा पदे धाइया धाइया मीन्स दौड़ते हुए तो वास्तव में ये बहुत जो उन्नत भक्त है उसका लक्षण है या फिर कोई व्यक्ति गुरु से प्रेम करता है गुरु से आसक्त है उसका मतलब उनकी आज्ञा से आसक्त होना चाहिए हाँ दो प्रकार के शिष्य होते हैं एक तो गुरु के वाणी से गुरु के आज्ञा या वाणी से आसक्त होते हैं और दूसरे प्रकार के शिष्य होते हैं जो गुरु के वपु से आसक्त होते हैं तो ऐसे वपु से आसक्त रहने वाले जो शिष्य हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं और वो तभी सेवा करते हैं तभी उनका प्राकट्य होता है जब गुरु आते हैं मंदिर हा? और गुरु चले जाते तो इनकी, इनका भी आमासा हो जाती है जैसे पूर्णिमा का चंद पंद्रह दिन में एक बार आता है फिर अमाउसा में चला जाता है अंधेरा हो जाता है तो वैसे गुरु आए तो फिर ये शिष्य जग जाता है उठता है और मतलब इसका आध्यात्मिक जीवन गुरु के वपो पर निर्भर है गुरु के प्रेजेंस पर निर्भर है तो इस प्रकार का शिष्य वास्तव में उन्नत शिष्य नहीं है या इस प्रकार का गुरु के प्रति आसक्ति और प्रेम का लक्षण सर्वश्रेष्ठ नहीं है हाँ ये, ये इमेच्योर शिष्य का लक्षण है लेकिन दूसरा शिष्य क्या है जो वास्तव में गुरु की आज्ञा के प्रति या गुरु की सेवा के प्रति बहुत अधिक तत्पर होता है इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा प्रभु आज्ञा या गोविंद कहते हैं प्रभु आज्ञा मोई आइनो तोमा पदे धाइया तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि कभी हमें गुरु या वैष्णवगण कुछ सेवा प्रदान करते हैं या आज्ञा देते हैं तो क्या हमारे अंदर सेवा करने के लिए वो वो भावना होती है कि दौड़ के जाओ वो सेवा में कब स्वीकार करो हाँ उस आज्ञा की पूर्ति के लिए कब मैं तत्पर हो जाऊँ हाँ हम कभी उत्साहित नहीं होते लालायित नहीं होते लेकिन गोविंद जो गोविंद चैतन्य महाप्रभु के या ईश्वरपुरी के जो सेवक है वो अपने स्वयं के लिए जीवित नहीं रह रहे थे और ये शिष्य का लक्षण है जैसे हम दीक्षा लेते हैं दीक्षा काले शिष्य या शिष्य करे आत्मसमर्पण से ही काले हृष्ण तारे करे आत्मसम तो दीक्षा के समय जो व्यक्ति है या शिष्य है गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करता है दीक्षा का मतलब है कि आज से इस शरीर पर और शरीर से संबंधित वस्तुओं पर मेरा अधिकार नहीं रहा हाँ ये है दीक्षा का मतलब हाँ कि आज से ये जो सारी मेरा ये शरीर और शरीर गुरु का हो गया है कृष्ण का हो गया है तो फिर शरीर गुरु या कृष्ण का है तो शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं चाहे हमारी पत्नी है बच्चे हैं, घर है धन है हमारा यश है हमारा नाम है हा ये सब किसका हो जाता है कृष्ण का या गुरु का हो जाता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी डांटते हैं कई बार कि है सनातन तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन कि मुझे तो कृष्ण की सेवा के लिए बहुत कुछ करना है लेकिन मैं ना वृंदावन जाके नहीं कर सकता लेकिन मैं करूंगा किसके द्वारा आपके शरीर के द्वारा आपके द्वारा और लेकिन तुम तो यहाँ आए हो जगन्नाथपुरी क्यों आए हो मरने के लिए आए हो तो महाप्रभु ने उनको डांटा तो उसी प्रकार से हाँ दीक्षा के समय जब शिष्य आत्म समर्पण कर, करता है आत्मसमर्पण तो कृष्ण उसको अपने समान मानने लगते हैं मतलब कृष्ण इतना प्रेम करते हैं उससे हाँ उस व्यक्ति से जो व्यक्ति वास्तव में गुरु के शरणागत होकर कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर चुका है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु भाई है गोविंद है अपने गुरु के आज्ञा पालन करने के लिए दौड़ पड़े और वास्तव में उन्नति का एक में लक्षण है आज्ञा का पालन करना और कुछ नहीं चाहिए जैसे कई बार हम सोचते हैं कि बहुत पंडिताए आ जाने से भक्ति में उन्नति हो सकती है लेकिन नहीं हम कितना आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर हैं उतनी ही मात्रा में हम उन्नत हो सकते हैं या गुरु वैष्णव और कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं तो प्रभुपाद के जो शिष्य है उनकी क्या योग्यता थी उनकी एक ही योग्यता थी प्रभुपाद के जो शिष्य है वो समय कोई ग्रंथ भी नहीं थे प्रभुपाद जब नए नए शुरुआत में गए है तो वास्तव में उनके साथ कुछ वो उनके पास कुछ ग्रंथ आदि नहीं थे एक भागवतम की किताब ले गए थे और उसी के द्वारा जो उनके शिष्य है उसी एक बुक को पढ़ते थे और लेकिन वो एक ही चीज में फिक्स्ड है क्या जो प्रभुपाद कहे वो उनका लाइफ एंड सोल जीवन और प्राण वो उनकी योग्यता थी और इसलिए ये जो आंदोलन है ये चारों ओर फैला उसका एक में कारण यही है कि जो प्रभुपाद के शिष्यत हैं उन्होंने प्रभुपाद की आज्ञाओं को गुरु मुखा पद्म वाक्य चितिया आय्या आरना करी अने आशा तो ये सीक्रेट है हा? ये वास्तव में सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन का तो जैसे ईश्वर पुरी ने गोविंद को आज्ञा दी तो गोविंद कहते कि है प्रभु वो अपने गुरु को प्रभु कह रहे हैं प्रभु आज्ञा है हाँ प्रभु मीन्स कौन स्वामी या मास्टर मेरे मास्टर ने आज्ञा दी और तो उस आज्ञा को लेकर मैं दौड़ के आया हूँ उस आज्ञा की पूर्ति करने के लिए अभी गुरुजी हमें हजार बार बोलते रहते हैं, शिष्य मंदिर में भागवतम क्लास करो मंगल आरती जाओ सोला माला का जप करो सेवा करो हजार बार बोलते हैं, लेकिन हम उनके चीजों को सुनते नहीं है अनदेखा करते हैं, और हम सोचते कर लेंगे अभी तो बहुत समय है गुरु की आज्ञा का इतना जल्दी पालन करूँगा तो फिर जल्दी वही चला जाऊंगा क्यूँकी हमें जल्दी जाने की कोई ये नहीं है इच्छा नहीं है तो लेकिन गोविंद उनके गुरु की सेवा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और तत्पर होते हैं और वो कहते हैं कि काशीश्वर आशिबे न सब तीर्थ देखिया अभी उनके और एक गुरु भाई थे वो गुरु भाई चले गए थे दूर वो कहते वो भी आने वाले है कब तो आने वाले हैं बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करके भ्रमण करके वो आने वाले है आपके चरणों की सेवा करने के लिए तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी की आज्ञा का पालन करने के लिए गोविंद आते यहा चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो आगे कहते हैं गोसाई पुरेश्वर वात्सल्य करे मोरे कृपा करे मोर ये पाठा हिला तो मारे तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वास्तव में मेरे जो गुरु है ईश्वरपुरी वो मुझसे बहुत अधिक स्नेह या प्रेम करते किसके समान पिता के समान और वास्तव में हमारे पिता जिन्होंने शरीर दिया है हा? उनसे बढ़कर हमारे असली पिता कौन है आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि जो ईश्वर पूरी है मेरे जो अध्यात्मिक गुरु है वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं स्नेह करते है, पिता के समान कृपा करी मोरठाई और उन्होंने क्या करने के लिए अपनी आय हेतु की कृपावश आपको मेरे पास भेजा है सार्वभौम प्रभु रे पूछिला पुरी गोसाई शुद्र से व कहा तेरा किला तो फिर सार्वम भट्टाचार्य ने पूछा कि ये जो ईश्वर पुरी थे इन्होने उनके इन, इन इन इनको कैसे ये शूद्र है एक प्रकार से आ, इनको कैसे अपने आप, सेवक के रूप में क्यों रखा था ईश्वर पुरी ने प्रभु का है ईश्वर है परम स्वतंत्र ईश्वर कृपा न है वेद परतंत्र तो फिर जैसे सारम भट्टाचार्य ने प्रश्न पूछा कि इन शूद्र को क्यों ईश्वरपुरी ने अपनी सेवा में रखा था तो बल्कि गोविंद और काशीश्वरी शुद्र कुल में उनका जन्म हुआ था जैसे प्रभुपाद भी अमेरिका गए वहां भी उन्होंने कितने सारे भक्तों को अपनी सेवा में रखा एक प्रकार से वो सारे शुद्र से भी पंचम है शुद्र के बाद सारे पंचम कैटेगरी में आते हैं तो यवन है और अलग अलग मल्छा जा उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसे शुद्र को अपनी सेवा सेवा में रखा सेवक के रूप में रखा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ईश्वर परम स्वतंत्र। तो मेरे जो या तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण और मेरे गुरु ईश्वर पुरी ये दोनों ही स्वतंत्र हैं और भगवान और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वे कभी भी या उनकी जो कृपा है वो कभी भी वैदिक नियमों के ये नहीं होती अधीन नहीं होती हैं। तो वो किसी पर भी कृपा कर सकते हैं उनकी कृपा का रूल लागू नहीं होता कि बस इनके ऊपर कृपा कर सकता हूँ उसके पास ये योग्यता है ऐसा नहीं है भगवान की कृपा भगवान पशुओं पर भी कृपा करते हैं जब झारखंड में गए तब सारे पशुओं पर कृपा की उन्होंने तो उसी प्रकार से गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा कोई योग्यता को नहीं देखती है या फिर आपके किसी भौतिक क्वालिफिकेशन या डिस्कालिफिकेशन को नहीं देखती अहेतु की कृपा का अर्थ क्या है कि बिना किसी हेतु के दे दिया वो योग्य है या अयोग्य है जो मर्जी है तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि वैदिक नियमों के अधीन कृष्ण की कृपा और एक शुद्ध भक्ति की कृपा नहीं होती है ईश्वरे कृपा जाति कुला दीना माने विदुरे घरे कृष्ण करीला भोजन तो महाप्रभु तुरंत उदाहरण दे रहे हैं तो वैसे ही जब भी हम किसी चीज का उत्तर देते हैं तो हमें तुरंत शास्त्रों का शास्त्रों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जैसे न्यायालय में किसी बात को बोला जाता है तो उसको स्थापित करने के लिए पिछले किसी केस का केस का वर्णन किया जाता है या फिर कानून प्रस्तुत किया जाता है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा वैदिक नेमों के नहीं है तो उन्होंने उदाहरण दिया कौन सा उदाहरण दिया ईश्वरेर कृपा जाति माने कि भगवान की कृपा यह नहीं देखती कि आप ब्राह्मण कुल में हो क्षत्रिय कुल में है वैश्य शुद्र बल्कि वो कहते हैं वो किसी के ऊपर कृपा कर सकते तो उदाहरण किसका दिया विदुर का हाँ, विदुर को, कौन कौन से पुत्रत हैं दासी, दासी, दासी पुत्र थे हाँ जब कोई राजकुमारी का विवाह होता है तो उसकी हाँ, उस उसके साथ भेजे जाती हैं और राजा के द्वारा उनके गर्भ से पुत्र या संतान प्राप्त होती हैं और वो वास्तव में शुद्र होते हैं। है ना अधम होते एक प्रकार से तो विदुर का जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ था लेकिन भगवान ने उसका विचार नहीं किया है तो भगवान अपनी कृपा किसी चीज को देखकर नहीं करते हैं, कि योग्यता को नहीं देखते वो देखते कि ये कितने शरणागत है कितना सरल हृदय का है तो कृष्ण तुझ गए थे शांतिदूत बनकर दुर्योधन के पास दुर्योधन के यहाँ गए तो दुर्योधन ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे लेकिन कोई व्यक्ति कितने अपने घर में हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए लेकिन उसके हृदय में यदि भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए द्वेष है तो भगवान कभी वहाँ ग्रहण नहीं करेंगे या जैसे दुर्योधन ध्रतराष्ट्र आदि का एक ही अयोग्यता थी क्या क्यों वो पांडवों से द्वेष करते थे पांडवों से ईर्षा करते थे इसी कारण से भगवान कभी दुर्योधन इनके घर में किसी चीज को स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वो मेरे जो क्योंकि भगवान के भक्ता भगवान के हृदय हैं तो जब भक्तों से द्वेष ईर्षा करता है कोई व्यक्ति तो वास्तव में भगवान के कोमल हृदय को वो ठेच पहुंचाता है तो भगवान कैसे सहन करेंगे तो दुर्योधन ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया भगवान चले गए उस सारे छप्पन व्यंजनों को छोड़कर विदुर के यहाँ विदुर की पत्नी थे और दोनों महान भक्त थे विदुर और उनकी जो पत्नी है हाँ जैसे विभूषण आसुर कुल में एक प्रकार से उत्पन्न है आसुर के भाई थे तो वैसे ही भगवान गए और विदुर की पत्नी इतने भगवान के सौंदर्य को देखकर कर मग्न हो गयी हाँ, सौंदर्य को देखकर कि उन्होंने केले केला लिया और भगवान को केला खिलाने के बजाय छिलके खिलाने लगे मतलब इतना अत्यधिक प्रेम भगवान से तो चैतन्य महाप्रभु कहे थे की ऐसे कृष्ण है को विदुर के घर में जाकर भोजन आदि करते हैं स्नेह मात्र श्री कृष्ण कृपार स्नेहवश व करे स्वतंत्र आचार तो भगवान केवल उनकी जो कृपा है एकमात्र जो भक्त का स्नेह भगवान के प्रति है स्नेह का मतलब प्रेम भी है हाँ तो उसके कारण ही उसके ऊपर भगवान की जो कृपा है वो निर्भर होती है केवल स्नेह वर्ष हैया करे स्वतंत्र आचार तो भगवान सारे बंधनों को तोड़ देते हैं जब वो अपने किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो किसके वश हो जाते है भगवान स्नेह वश हैया करे स्वतंत्र आचार स्नेह मतलब भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके वश में होकर भगवान अपनी कृपा का वितरण करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सारम भट्टाचार्य का जो प्रश्न था उसका उच्चा, वो उत्तर दे रहे हैं मर्यादा है ते कोटि सुख स्नेह आचरने परमानंद राम श्रवण तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण है उनके साथ स्नेह आचरण और मर्यादा का जो आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला है भक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है तो वो कहते हैं कि इसी कारण से जो भक्त है भगवान को अपने स्नेह में बांध पाता है क्योंकि वो अपने प्राण से भी अधिक भगवान से प्रेम करता है इसी कारण से भगवान मग्न हो जाते हैं उसके बंधन में और वो भक्त इतना अधिक भगवान से प्रीति रखता है की एक बार भी कृष्ण का नाम सुनता है उस नाम श्रवण करने मात्र से वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है कैला आलिंगन गोविंद करील प्रभुर चरण वंदन तो महाप्रभु ने कोई व्यक्ति स्वीकार कर रहा है किसी को तो उसका लक्षण क्या है आलिंगन करता है तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद तो इन्होंने इन्होने सर्वमट्टाचरण को शुद्र है शुद्र ईश्वरपुरी ने रखा कैसे शुद्ध को अपनी सेवा में लेकिन महाप्रभु ने ये सारी चीजें बताएं और महाप्रभु ने देखा कि वास्तव में गोविंद कितना सेंसियर है किसकी आज्ञा की, की पूर्ति करने के लिए दौड़ के आया है अपने गुरु की आज्ञा की अपना स्वार्थ नहीं देखा उन्होंने तो ऐसे गोविंद को वो आलिंगन करते हैं और गोविंद चैतन्य महाप्रभु के चरणों का वंदना चरणों की वंदना करते हैं प्रभु कहे है भट्टाचार्य कर विचार गुरुरा गुरु राय से अमार महत्वपूर्ण चीज चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे भट्टाचार्य आप जरा आगे भी बताओ कि और आप इस पर विचार करो गंभीरता से कि गुरु का जो सेवक है वो मेरे लिए आदरणीय है गुरु का गुरु से संबंधी जो भी वस्तु है वो भी हमारे लिए पूजनीय है इसलिए गुरु की छाया पर भी हमारा पाव नहीं पड़ना चाहिए आ, और गुरु ने यूज की वस्तुओं को शिष्य ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनका जो बेड है उनका जो आसन है इन सब चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो यदि हम उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मनोवृत्ति का पता चलता है प्रभुपद लॉस एंजलिस में थे तो उस समय अंदर घुसे टेम्पल हॉल में तो किसी ने प्रभुपत का फोटो आसन में उल्टा रखा था हाँ सीधा रखते ना तो उल्टा रखा प्रभुपद ने कहा इससे पता चलता है यहाँ के भक्तों की जो मनोवृत्ति है फिर प्रभुपद दर्शन करके चरनामृत लेने गए चरनामृत पिया तो उसमें क्या डाला हुआ था नमक तो प्रभुपद ने और ये हो गए उन्होंने कहा यह हो क्या रहा है तो वहां एक प्रकार से जो भक्त है एक विपरीत मनोवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रभुपाद ने जाना कि वास्तव में यहाँ साधना ठीक नहीं हो रही है सोला मालाओं का जो जप आदि है वो उचित रूप से नहीं हो रहा है तो जो गुरु से संबंधित जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं वो, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु तो उनके लिए प्रश्न हो गया कि गुरु की सेवा कर रहे हैं ये मेरे गुरु भाई है और वो आकर मेरी सेवा करेंगे ये उनको उचित नहीं लग रहा था तहारे अपन सेवा ते तेना जुआ गुरु आज्ञा दी छे न की करी उपाय की उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि वास्तव में उचित तो यही होगा कि गुरु का जो सेवक है ये उचित नहीं है कि गुरु का सेवक आए और मेरी सेवा करे जो मेरा गुरु भाई है हाँ लेकिन फिर भी तो गुरु ने इनको ये आदेश दिया है तो मुझे करना क्या चाहिए मुझे क्या उनकी सेवा स्वीकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य से पूछते हैं भट्ट कहे है गुरु आज्ञा हया बलवान गुरु आज्ञा नालंगी शास्त्र प्रमाण तो भट्टाचार्य तो शास्त्र की ज्ञाता ते भट्टाचार्य कहते हैं भट्ट कहे गुरु आज्ञा है बलवान जितने भी आज्ञा हैं उनमें गुरु का जो आदेश है वो सबसे बलवान है या बलवती है गुरु के जो आज्ञा हैं गुरु आज्ञा ना लंगी है शास्त्र प्रमाण बाकी मर्यादा का लंघन कर सकते बहुत प्रकार के धर्म आदि हैं लेकिन गुरु की जो आज्ञा है उसको कहा जाता है गुरुराज्ञा शिरोधार्य कहते ना गुरु की आज्ञा व्यक्ति को अपने सर में धारण करनी चाहिए प्रभु पाद ने सर में धारण की गुरु की आज्ञा इतने साल बीते हैं फिर भी आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को उन्होंने अपने सर में धारण किया था और फाइनली उसको पूर्ण किया था तो कभी भी क्योंकि गुरु के जो आज्ञा है उसको कहते बलवान है कैसे है क्योंकि गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं उसके साथ साथ वो उस भक्तों को बल और शक्ति प्रदान करते हैं क्योंकि गुरु के मुख से कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण वो कार्य करवाते हैं, तो प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को बोला करते थे जाओ ये करो आ, जैसे वो तीन फैमिली को तीन ग्रहस्था नए नए शादी हुए थे, तीन यंग पति पत्नी जो डिवोटिस हैं, उनको प्रभुपाद ने लंदन भेजा जाओ वहा कृष्ण भावना का प्रचार करो अभी उन्होंने पूरी गीता भी नहीं पढ़ी थी गीता तो शायद पब्लिश भी नहीं हुई थी भागवतम था और बेटी जी मैगजीन्स निकलते थे और थोड़ा सा कुछ कुछ महीनों का या एक साल का प्रभुपाद का एसोसिएशन था उसी में वो चले गए और वहां जाकर उन्होंने प्रभुपाद ने कहा कि आपको वही करना है जो मैंने किया है कुछ नया कुछ इन्वेंट मत करो जो मैंने किया है वही जाकर आपको करना है तो वो जो डिबोडीज है बल्कि उनमें एक मालती और श्याम हाँ, उनकी एक बेटी भी थी छोटा सा बच्चा भी था उनके पास क्या नाम था सरस्वती छोटी सी भी भी जन्म लिया था कुछ महीने हुए थे उसको लेकर गए हाँ, गुरुदास और यमुना माता जी और कौन थे मुकुंदा और और एक उनकी उनकी जो पत्नी है फोन से होने केबल को निकाल कर दे वो जाते हैं और वहां जाकर उनके पास कोई सुविधा नहीं थी रहने के लिए गैरेज में रहते हैं और तीनों फैमिली वर्णनता अलग अलग स्थानों में भी रहते हैं और दिन में इकट्ठा होते प्रचार के लिए और मुरदंग माताजी बजा रहे प्रभु जी करताल बजा रहे रोज हरिनाम निकाल रहे हैं उससे उन्होंने इतने लोगों को प्रभावित किया उसमें उन्होंने जॉर्ज हैरिसन को भी प्रभावित किया तो बल्कि प्रभुपाद ने ऐसे ऐसी आज्ञा दी है उनके अलग अलग भक्तों को मायापुर में जो प्रभुपाद थे तो सुबह का समय हुआ तो उन्होंने हरिशौरी प्रभु को कहा कि ये दो भक्तों को बुलाओ पहले बुलाया तमाल कृष्ण गो समय कृष्णा भारत में मायापुर में थे वो आए थे कि मैं प्रभुपाद न भारत में ज्यादा रह रहे आजकल तो मैं इधर ही रहू इंडिया में और उनका संग मुझे मिलेगा तो लेकिन प्रभुपत कुछ और चाहते थे वो आए थे प्रभुपद का संग प्राप्त करने के लिए और सुबह सुबह प्रभुपद ने उनको बुलाया मंगल आरती के बाद और कहा कि तमाल तुम्हें चाइना जाना होगा प्रचार करने के लिए अभी हम यहाँ से हमें कोई कहता है कि आप बल्लभगढ़ जाओ प्रचार के लिए एक हफ्ता तभी भी हम जाने के लिए डरते हैं लेकिन वहा चाइना के लिए कहा तो निकल पड़े और फिर गोपाल कृष्ण को बुलाओ हरीश को कहा गोपाल कृष्ण उस महाराज को बुलाया उस समय तो एज ए ग्रहस्था डिवोटित है तो उनको बोला अर का गोपाल कृष्णा, तुम्हे रशिया जाओ तुम कहा जाओ रशिया जाओ प्रचार के लिए तो महाराज रशिया अकेले गए प्रचार के लिए वर्णन आते हुए बहुत सारी बुक्स ले गए और वहां जाकर प्रचार करना शुरू किया होम प्रोग्राम्स करते थे छुपके से पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन आदि करते थे अकेले तो इस प्रकार से गुरु जब आज्ञा देते हैं तो उसके साथ शक्ति भी देते है जब गौर गोविंद महाराज कुशीला प्रभुपाद ने सन्यास दिया वृंदावन में वो ओडिशा से थे प्रभुपाद ने कहा कि हे hey, गौर गोविंद तुम ओडिशा से हो और हमें अभी अभी जो मिसेस कानुंगो हैं, चीफ मिनिस्टर की जो बेटी या पत्नी जो भी हैं, उन्होंने अभी अभी हमें वहां नया पल्ले में लैंड दिया है जाओ और वहा प्रचार करो डेवलप करो तो गौर गोविंद स्वामी ने कहा की मैं तो अकेला हूँ मुझे पैसे चाहिए और मैन व्यक्ति चाहिए तो प्रभुपाद ने उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कहा मेरे पास नहीं उन्होंने कहा मैं अकेला कैसे जा सकता हूं तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी तो अकेला गया था प्रभुपाद ने कहा वैष्णव कभी अकेला नहीं होता तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब गया तो मैं कभी अकेला महसूस नहीं कर रहा था मेरे साथ हमेशा कौन थे मेरे आध्यात्मिक गुरु थे तो गौर महाराज कहते हैं कि आप वैष्णव हो और आप कभी अकेले नहीं हो सकते लेकिन मैं वैष्णव नहीं हूँ तो फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए गौर गोविंद महाराज जाते भुवनेश्वर और बहुत कठिन स्थिति में वहा रहते हैं। वहाँ जब हाईवे का काम हो रहा था जिस लैंड को मिले थे उसके सामने हाईवे का काम हो रहा था रोड का काम हो रहा था तो उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था जो लैंड मिले थे वहां एक बड़ा पेड़ था जो तो गाँव के लोग कहते थे अब भूत रहता है और ये ये ये कहा रहने लगे सन्यासी जो लोग रोड का काम करने वाले जिन्होंने अपना झोपड़ी बनाया था उसी में से एक आधा भाग उन्होंने ले लिया और उसी में रहने लगे और उन्होंने प्रचार आदि करना शुरू किया धीरे धीरे इतना विशाल टेम्पल आदि बनाया और फिर प्रभु पद वहां आए रहने के लिए तो कहने का तात्पर्य है की आध्यात्मिक गुरु जब आदेश देते हैं तो उनमें बल या शक्ति भी प्रदान करते हैं यदि जो शिष्या है सिंसियर हो तो इसलिए भट्टाचार्य ने कहा गुरु आज्ञा ना लंगी है शास्त्र प्रमाण सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए तो भट्टाचार्य ने दो श्लोक उद्धत किया है श्रीमद भागवतम से वो कहते हैं अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला मानो वो कोई शत्रु रही हो भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण यह सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए गुरु आज्ञा या विचारणिया तो इधर दो उदाहरण दिया है ये तो दिए एक तो दिया है रेणु का पर, परशुराम की जो पत्नी थी परशुराम की जो माता थी उनके पिता का नाम क्या था जमद अग्नि तो ये का किसी कारण जल लाने गए थे और बहुत लेट हो गए और वहां शायद किसी एक देवता या किसी को देखकर उसके प्रति आकृष्ट हो गया ऐसे कुछ हुआ था हाँ और फिर वो लेट हो गए आने में तो परशुराम के जो पिता है जमदग्नि ने समझ ली पता चला तो उन्होंने क्या किया अपने जो बेटे थे परशुराम परशुराम के हाथ में तो हमेशा धार खड़क रहा करता है कहा कि क्या करो शिरच्छेद करो तो उन्होंने सोचा नहीं विचार नहीं किया पूछा नहीं क्यों तो जब गुरु आज्ञा देते तो क्वेश्चन नहीं करना है क्या करना है पालन करने के लिए तत्पर होना है जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज वो किसी शिष्य को बोलते थे कोई इमरजेंसी आती थी अभी तुम्हें उस स्थान में जाना है प्रचार करने के लिए तो वो शिष्य का हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुदेव मुझे आश्रम में जाना है वहां से मुझे ना कपड़े लेने मेरे बैग लेके जाना है नहीं वैसे के वैसे भेजा देते भेजा करते थे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते तुम पहले पहुंचो बाद में तुम्हारा सामान पहुंचेगा तो इस प्रकार से अपने शिष्यों को वो ट्रेन करते थे तो उसी प्रकार से परशुराम ने क्या किया ये आदर्श उदाहरण है अध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करने का उन्होंने रेणुका का शर्म विच्छेद किया हा? और फिर वो बहुत प्रसन्न हुए फिर उनसे उन्होंने कहा मांगो कुछ तो इन्होंने क्या मांगा मेरी जो आ, मदर है माँ है उनको पुनर्जीवित करो तो इस प्रकार से आ, वो पालन करते है आज्ञा का और इवन लक्ष्मण भी भगवान की राम की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं निर्विचारम गुरोराज्ञा मयाकार महात्मना शोय है ममाच विशेषता तो ये दूसरा श्लोक कोट करते हैं वो कहते हैं कि पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है विशेषतया मेरे लिए सौभाग्य है राम कहते किस को कहते लक्ष्मण को कहते हैं आज्ञा किसको देते पिता ने भगवान राम को देते तो इस प्रकार से भगवान राम भी एक आदर्श उदाहरण है जिन्होंने पिता एक सबके लिए गुरु होता है तो उसी प्रकार से भगवान राम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और वो पूछते नहीं है कि कई कई के साथ क्या हुआ आपकी बातें और वो सारा पूरा इतिहास नहीं जानना चाहते जो आज्ञा मिली है उस आज्ञा को गंभीरता से लेते हैं और उसको पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तबे महाप्रभु तारे कैला अंगीकार आपना श्री अंग सेवाय दिला अधिकार तो ये दो भक्त थे इन दोनों को फिर शास्त्रों के द्वारा वो समझ लेते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हाँ इसको कहाँ से स्वीकार करते हैं सार्व भट्टाचार्य से और शास्त्रों से चैतन्य महाप्रभु दोनों प्रमाण है और फिर चैतन्य महाप्रभु गोविंद को अपनी सेवा में रखते हैं तो गोविंद को चैतन्य महाप्रभु अपनी जो शारदिक सेवा है वो प्रदान करते हैं जो स्वरूप दामोदर थे उनको कौन सी सेवा प्रदान किए थे वो तो उनके सेक्रेटरी के रूप में थे और लेकिन गोविंद को उनकी शारदिक सेवा वो प्रदान करते हैं प्रभुर प्रिय भृत्य करी सवे करे मान सकल वैष्णवे रोविंद करे समाधान तो हमें फेमस भी होना है तो भक्तों के सेवक के रूप में फेमस हो जाए तो यहाँ गोविंद चैतन्य महाप्रभु के इतने महान सेवक थे कि पूरे वैष्णव मंडली में वो सबके प्रिय हो गए थे क्योंकि हमें किसका प्रिय बनना है तो एक ही उपाय है क्या सेवा अब देखो जो भक्त सेवा करता रहता है सब उसके नाम का उच्चारण करते जब करते नहीं हाँ देखे जाते कोई छोटा भक्त है सब उसका नाम पुकारते रहते है हाँ? वो प्रिय हो जाता है सबका तो उसी प्रकार से भगवान के भी प्रिय बनना है तो सेवा के द्वारा ही हम प्रिया हो जाते हैं, तो ऐसे गोविंद इतने एक्सपर्ट थे कि कि वो जानते थे कि अलग अलग वैष्णवों को किस प्रकार से संतुष्ट करना है सबको समाधान किया करते थे या सेवा किया करते थे छोटा बड़ा कीर्तन या दुई हरिदास रामाय नंदाई रहे गोविंदरा पास तो इनके साथ और भी सेवक थे किसकी सेवा के लिए महाप्रभु की सेवा के लिए हाँ जैसे सोचो गुरु के साथ उनका एक मेन असिस्टेंट होता है उसके साथ दूसरा असिस्टेंट होता है फिर उनके नीचे दो तीन होते हैं कुछ कोई फोटो खींचने के लिए कोई बैग उठाने के लिए तो कोई कुछ और कार्य के लिए तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ गोविंद तो थे ही लेकिन इसके साथ के साथ एक बड़ा हरिदास एक छोटा हरिदास जो दोनों और रामाय नंदाई जो कीर्तनिया थे वो भी थे गोविंदे रंग करे प्रभु र सेवन गोविंदे सीमा ना जाय वर्णन हाँ आप देखो कितना बड़ा सौभाग्य है साक्षात किन की सेवाओं का लाभ उठा रहे हो चैतन्य महाप्रभु के एक्चुअली भगवान के विग्रह के रूप में सेवा हो या उनके साक्षात रूप में सेवा हो उसमें कोई अंतर नहीं है हाँ, लेकिन हम उतने उन्नत नहीं हैं तो हम इतना महत्व नहीं देते भगवत सेवा के लिए तो वैसे ही गोविंद सदैव महाप्रभु की सेवा करते थे तो कृष्णदास कविराज कहते कि गोविंद के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है कोई उनके सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता आरधे ने मुकुन्त दत्त कहे प्रभु रस्ताने भारती आय ला तोमार तो मतलब रोज कोई ना कोई आ रहा है चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मिलने के लिए मतलब अभी महाप्रभु आके एक स्थान में रह गए तो जितने दूर दूर से भक्त है कौन ऐसा ने कौन नहीं चाहता कि चैतन्य महाप्रभु का संग ना मिले है कि नहीं तो हर जो भक्त है वो आ रहा था चैतन्य महाप्रभु के पास तो एक दिन गंभीर में ही चैतन्य महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में तो ये जो ब्रह्मानंद भारती है वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं लेकिन वो दूर खड़े होते कहा तो महाप्रभु को बताने के लिए गंभीरा में मुकुंद दाते हैं मुकुंद दत्त और उनको कहते हैं कि आपको मिलने या आपका दर्शन करने के लिए ब्रह्मानंद भारती आए हैं आज्ञा देह जदि तारे आनीय ये प्रभु कहे गुरु तेह जाब तार बल्कि चैतन्य महाप्रभु को मुकुंद दत्ता ने कहा कि मैं क्या करता हूं उनको लेकर आता हूं ब्रह्मानंद भारती को लेकर आता हूं आपके पास लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं वो गुरु के तुल्य है ईश्वरपुरी के वो ये थे गुरु भाई थे माधवेंद्रपुरी के दोनों शिष्य हैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं वो तो मेरे गुरु के समान है मुझे उनको मिलने के लिए जाना चाहिए ये उचित नहीं है कि वो मुझे मिलने आए हा? तो ये ये, ये एटीकेट नहीं है सदाचार नहीं है एतबली महाप्रभु भक्त गण चली आयला ब्रह्मानंद भारतीर आगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने कुछ भक्तों को अपने साथ लिया और ब्रह्मानंद भारत थोड़े दूर एक स्थान में खड़े थे उनको मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु जाते हैं ब्रह्मानंद परि मृग देखे प्रभु दुख पहला अंतर तो फिर लेकिन जो ब्रह्मानंद भारती थे उन्होंने अपने जो वैष्णव वेशभूषा ने धारण की थी शिव जो वेशभूषा धारण करते हैं मृगचर्म शर्मांबर आदि उस प्रकार की जो वेशभूषा है मृगचर्म उन्होंने पहना हुआ था तो महाप्रभु ने देखा तो चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए हाँ कई बार हम भी अपने वैरागी का प्रदर्शन करने के लिए कुछ अजीबो वेश धारण करते हैं हाँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब इनको देखा ब्रह्मानंद भारती को तो अंद, अंद, अंदर से वो दुखी हो गए तो महाप्रभु कहते हैं देखी आत छदेना देखे नए मुकुंदेरा पूछे कहा भारत गोसाए तो महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए ये देखकर महाप्रभु ने मुकुंद पहले देखा महाप्रभु ने लेकिन देखकर उन्होंने क्या किया अनदेखा किया महाप्रभु ने कहा कि हे मुकुंद मुझे बताओ ये भारती ब्रह्मानंद भारती कहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं देख तो रहे हैं लेकिन क्यों ने जान बुझके वो कह रहे हैं कि मैंने देखा नहीं है क्योंकि उन्होंने मृत आदि पहने हुए था प्रभु कहे मुकुंद कहे यही आगे देख विद्यमान प्रभु कहते हैं नुम ही आगे यान तो मुकुंद दत्ता ने कहा देखो देखो आपके सामने ही ब्रह्मानंद तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं नहीं आ, तुम गलत कह रहे हो ब्रह्मानंद भारती ऐसे कैसे हो सकते हैं अन्यर नहीं अन्यर अन्य कह ना ही तो मार ज्ञान भारती गोसाई के न परी बेना चैतन्य तो महाप्रभु मुकुंद को कहते हैं कि तुम किसी दूसरे की बात कर रहे हो क्योंकि निश्चित रूप से ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है हाँ तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मानंद भारती क्यों भला हाँ मृग चर्म पहनाएंगे पहनेंगे सुने ब्रह्मानंद करे हृदय विचारे मोर चर्मा ये ना भाई यहां रे तो जो ब्रह्मानंद भारती थे वो अपने हृदय में विचार करने लगे और अंदर या अंदर सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु को मेरा मृग शर्म पहनना पहना ये अच्छा नहीं लग रहा है है परिधाने संसार नी तो वो सोचने लगे कि ये मेरी गलती है अपनी त्रुटि को उन्होंने स्वीकार कर लिया ब्रह्मानंद भारती ने उन्होंने सोचा कि ये उचित है चैतन्य महाप्रभु को ये मेरे वेश आदि ये आ, प्रस, आ, मेरे वेश आ, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये उनका उचित है क्योंकि मैं ये जो चर्मांर्म जो धारण किया है वो कोई वैराग्य का विरक्ति हेतु नहीं बल्कि क्या कि मैं केवल प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जैसे अभी श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव था तो उसमें वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने हाँ, जब रात्रि में कीर्तन हुआ करता था तो जब सुबह हो जाती थी तो कभी कभी ये सारे कीर्तन ग्रुप गंगा नदी में स्नान करने जाया करते थे या फिर कभी कभी सारे लोग श्रीवास ठाकुर के घर में स्नान किया करते थे लेकिन कोई सोचता नहीं था कि पानी कहा से आ रहा है हाँ? लेकिन एक दिन एक कीर्तन के बाद चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और बैठे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो मटके के घड़े हैं वो बड़े लाइन से लगे हुए हैं। ये है के के और बहुत सारे है। और भरे हुए हैं और, और फिर एक एक स्त्री को देखा जो पानी ला रही है पानी लाते हुए जब कृष्ण नाम के कीर्तन भी हो रहा था उसको सुन सुनती है वो और साथ साथ उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा है श्रीवास इधर आओ श्रीवास को बिठाया अपने पास और कहा श्रीवास बताओ ये जल, कौन आ? आ? जल कौन लेके आता है जल कौन लेके आता है देखो भगवान हमारी छोटी सी छोटी सी सेवा को भी आ? देखते हैं, चाहे कोई और देखे या ना देखे क्योंकि हम हमेशा हम सबके हृदय में वो भरा रहता है कि मेरी सेवा की प्रशंसा होनी चाहिए मैंने ये एक गुण मेरे ये एक गुण है मैंने ये एक कार्य किया है सबको पता चलना चाहिए कि मैं कितनी छोटी छोटी सेवाएं कर रहा हूँ हमें लगता है कि नहीं ये आंतरिक हमारी भावना होती हैं है हा? तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा और वो वो जो आ, श्री है वो सेवा करती थी तो कभी सोचती नहीं थी कि कोई मेरा गुणगान करे मेरी सेवा की प्रशंसा करे मेरे बारे में बात करे नहीं वो केवल फिक्स थे गुरु या वैष्णव और कृष्ण की सेवा में और उसमें चाहे कितना भी उसको कष्ट उठाना पड़े और इतने भक्त नाचते गाते धकते उनके लिए कितना पानी चाहिए हम हा? यहां मोटर से पानी ऊपर भेजते उसमें भी थक जाते बटन चालू करने में बंद करने में वहां अकेले गंगा का जल ला के रखती थी तो महाप्रभु ने कहा ये कौन है ये हा? जल लेके आ रहे इतने सारे वैष्णवों को क्या नाम है तो श्रीवास ठाकुर ने क्या कहा दुखी महाप्रभु दुखी हो गए सुनकर महाप्रभु ने कहा दुखी कैसे हो सकती है आज से इसका नाम सुखी जो इतना सिंसियरली वैष्णव की सेवा में लगे हैं, वो दुखी नहीं हो सकते आज से सुखी तो उसी में वृंदावन दास ठाकुर कहते माथा मुड़ा संसार न पारी केवल माथे के बाल काटने से कोई संसार को पार नहीं हो सकता भावना ये दुखी जैसी होनी चाहिए सेवा की महाप्रभु की कृपा केवल छोटी रखने से और हेड करने से नहीं मिलती महाप्रभु की कृपा मिलती है दुखी के समान अपना आचरण करने से दुखी के समान निचल भावना से हा भावना से भगवत या वैष्णव की सेवा में लगने से तो उसी प्रकार से महा उस, उसमें कहते कि माथा मुड़ाए ले सर छोटा करने से कृपा नहीं मिलेगी तो वैसे ही इन्होंने कहा कि मैं तो मृग चर्म पहन रहा हूँ लेकिन क्या आंतरिक भाव क्या है मेरा असली वैराग्य है नहीं हृदय में ये इसलिए है कि मैं दिखाऊ मैं कि मैं कितना विरक्त व्यक्ति हूँ कितना वैराग्य हूँ क्योंकि दोनों लोग इवन वैराग्य को भी अपना घमन रहता है इसलिए डिबोडिस कहते हैं कि इसकोन में रहना किसी अधिकारी के नीचे अथोरिटी के नीचे रह के सेवा करना ये बहुत टफ है हिमालय में जाकर एक पाव में खड़े होकर एक दिन में एक गाजर खाके आप रह सकते हो क्योंकि वहा आपका युगो का गुब्बारा ऐसे बड़ा रहेगा लेकिन यहाँ अथॉरिटी पिंच कर रहा है दूसरा भक्त पिंच कर रहा है हमारे युगो का यहाँ पूरा खिचड़ी खिचड़ी ने चटनी बना देते हैं तो इसलिए आप चाहो तो इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि हे वैरा तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो कि अपना प्रतिष्ठा रे निर्जन तब नाम केवल कहते कि तुम नाम का जब करना चाहते हो एक कोने में बैठकर एकांत में बैठकर निर्जन स्थान में बैठकर लेकिन पीछे डिजायर क्या है प्रतिष्ठा कि मेरी प्रतिष्ठा मेरा गुणगान होगा सब मुझे आ, Uh, मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊंगा जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे ना अफ्रीका से ना, वो अफ्रीका से आए मायापुर हम सुनते हैं और उन्होंने कहा मैं बस हरिदास के चरण चिन्ह पर चलूंगा वो आए प्रभुपाद ने अथोरेटी कहा ठीक है उसको जब करना ही करने दो वो आ गए मायापुर में रोज वन नाइनटी टू राउंड कितने राउंड वन नाइनटी टू जो चैतन्य चंद्रोदय का वो जो बड़ा बिल्डिंग है ना मेन जो लोटस बिल्डिंग बना था बस एक तो बाकी सारे भक्त अपने अपने सेवा में मगनत हैं और एक सदैव अपना जप करते रहते तो कुछ भक्तों को लगता था क्या टिवोटी है यही तो जीवन का आखिरी लक्ष्य है कीर्तन या सदा हाँ तो वो सब सोचते थे और वो कहते नहीं भक्तों के बीच में नहीं रहूंगा वो फिर अलग से रहने लगा और फिर अलग से क्या फिर एक पेड़ के जो मंदिर के सामने एक पेड़ था उसके नीचे रहने लगा फिर पेड़ के ऊपर जाके रहने लगा पेड़ के ऊपर थोड़ा सा बना लेते हैं ना जगह फिर प्रभुपाद का ठीक है उसके लिए प्रसाद भी भेजा करो तो भक्त लोग प्रसाद भेजा करते थे तो एक हफ्ता दो हफ्ता कुछ किया होगा एक रात्रि सुबह भक्त गए तो भक्त गायब है तो हरिशौरी प्रभु ट्रांसडेंटल डायरी में लिखते हैं, जिसमें हमारे महाराज प्रभुपाद के साथ थे तो प्रभुपात कहते कहा है वो डिबोटी तो कहते हैं महाराज या कोई डिबोटी कहते कि वो ना अभी राधा कुंड में है और अभी अभी भक्तों ने उनको राधा कुंड में देखा है कि वो बिड़ी और ये सब पीते हुए हैं, तो अनैतिक संबंधों में लिप्त होते हुए तो मतलब हम चाहे हमारी साधना क्यों ना हो चाहे हमारी सेवा क्यों ना हो तो हम हमेशा उसके पीछे मान सम्मान या प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो इसलिए कनक कामिने प्रतिष्ठा वागिनी छाड़ी या सही तैष्ण भक्तिनो ठाकुर ने एक बीस श्लोकों का एक वो लिखा है गीत लिखा है उसको कहते हैं दुष्टमन उसका नाम ही क्या है सॉन्ग का दुष्टमन और पूरा मन के लिए लिखा है हे दुष्टमन तुम कैसे हो आ? कनक का कामिनी कनक भी चाहते हो कनक वृंदावन है ना जयपुर में तो कनक मीन्स गोल्ड धन चाहते हो गोल्ड चाहते है तो मतलब हिरण्य कनक और कामिनी कामिनी का मतलब है कश्यपु वो दोनों का मिलाप है हिरण्या और कश्यपु तो कहते हैं कि तुम कैसे वैष्णव हो वैष्णव कौन है कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी जो कनक से दूर रहता है कामिनी के संग से दूर रहता है प्रतिष्ठा आदि नहीं चाहता छाड़ी याचे जे जो ये छोड़ता है से वैष्णव वो वैष्णव है वास्तव में एक होता है वैष्णव और दूसरा कहते हैं ना कैष्णव हाँ कैश में लगा रहता है हाँ तो इस प्रकार से हमें वैष्णव बनने के लिए ये परम आवश्यक है तो केवल ये झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हा झूठा अपने आप को सब जगह अपने नाम का डंका बजाने के लिए हमें कोई अलग चीज नहीं करनी चाहिए हम थोड़ा अलग से दिखना दिख, क्या है? दिखना चाहते हैं अलग से हेयर स्टाइल रखेंगे समथिंग डिफरेंट क्यों क्योंकि अटेंशन चाहते हैं, या तो जनरल डिवोर्टिस का अटेंशन चाहते हैं, या अपोजिट सेक्स का अटेंशन चाहते हैं। जीव हमेशा अपनी और दूसरों को आकर्षित करना चाहता है ये उसकी कमी है ये उसकी बीमारी है ये उसका बहुत बड़ा रोग है तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति को ये झूठा जो प्रतिष्ठा है वो प्राप्त करने के लिए आ, उन ये नहीं रहना चाहिए इगर नहीं रहना चाहिए हाँ तो वहां वो अभी खुद ही लज्जित हो गए कई बार हमें भी अपनी जो गलती का एहसास होता है तो हम खुद ही क्या हो जाते हैं लज्जित हो जाते हैं और ये चीज मैंने नहीं करनी चाहिए थी आ, आ, तो वैसे ही इन्होंने कहा बल्कि जैसे महाप्रभु ने इतना अच्छा नहीं लगा उनको क्योंकि महाप्रभु तो सबका हृदय जानते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे रघुनाथ भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी कभी आया करते थे जगन्नाथपुरी में और महाप्रभु की सेवा में रहा करते थे रघुनाथ भट्ट के दो बहुत अमेजिंग गुण थे एक तो बहुत राधा रानी के समान कुकिंग करते थे और दूसरा था भागवतम का उच्चारण मीठे स्वर में किया करते थे और कई ट्यून्स में किया करते थे महाप्रभु को बहुत प्रसन्न था उनका दो कार्य तो जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहेंगे उतने दिन कुकिंग का डिपार्टमेंट रघुनाथ भट्ट के पास है ना वो इतने गोस्वाबित है और हम किचन में घुसना नहीं चाहते हा? तो मतलब भक्तों को सब चीजों में पारंगत होना चाहिए थोड़ा बहुत ज्ञान रखना चाहिए तो रघुनाथ भट्ट ने कहा मैं तो आपकी यहाँ ही निवास करना चाहता अभी तो महाप्रभु ने आदेश दिया कि नहीं नहीं तुम्हारे घर में बनारस में वो रहा करते थे तपन मिश्र उनके पिता थे कहा कि तुम्हारे माता पिता महान वैष्णव हैं जब तक उस इस देह में है तब तक उन माता पिता महान वैष्णव हैं उनकी सेवा करो और कभी भी विवाह मत करना महाप्रभु ने दो गोस्वामीयों को विशेष ये सेम आज्ञा दी थी एक तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को जब वो वहां श्री में मिले थे उनको ये आज्ञा दी विवाह मत करना जब तक माता पिता उनकी सेवा करना फिर वृंदावन चले आना और गो रघुनाथ भट्टा को भी वही आदेश दिया कि जाओ माता पिता की सेवा करो जब वो देह त्याग करेंगे अब वापस मेरे पास आना फिर वृंदावन चले जाना तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने माता पिता जो वैष्णव थे उनकी सेवा की और उसके ऊपर जब निकले वहां से तो उन्होंने अपना जो भी सामान बैग वगैरह ले लिया अभी बनारस से जगन्नाथपुरी पैदल जाना है हा पैदल निकले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पैदल निकले तो एक आ, एक एक डिवोटी भी जो राम के भक्त थे उनका नाम मैं भूल गया तो राम के जो भक्त थे वो भी उनके साथ निकले और वो जो डिवोटी थे उनके साथ वो इतने विनम्र कि इनकी पूरी बैग ही है मैं आपका बैग उठा के ले चलता हूँ कहता न कई बार आप कहां ले कहा लेते तो बैग भी कोई उठा रहा है आपको भी उठा रहा है ट्रक आपको ट्रेन में भी बिठा रहा है तो वैसे वो जो डिवोटी था उन्होंने रघुनाथ भट्ट का बैग भी उठाया सर के ऊपर और पूरा बनारस से वहां ले गए कहा पूरी तक और फिर बल्कि रास्ते में हमेशा राम नाम का उच्चारण करते थे और पूरा इसी भावना में रहते थे बाहरी रूप से लगता था कि कितने वैष्णव सेवक है ये कितना राम का नाम उच्चारण कर रहे हैं लेकिन जब वहां पहुंचे ना तो महाप्रभु ने उनके ओर दृष्टिपात भी नहीं किया महाप्रभु ने रघुनाथ भट्टो को पूछा आलिंगन किया भट्ट कब आए हो कैसे हो उनके लिए रहने के लिए स्थान दिया एक सेवक दिया लेकिन ये इनको इनके ओर दृष्टि पाती नहीं किया तो वहां कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो जो डिवोटी था वो तो वास्तव में एक प्रकार से प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा भी चाहता था और दूसरा आंतरिक उसके हृदय में भावना थी कि भगवान राम में मैं मिलो सायु जो चाहता था हाँ जैसे जो मायावादी चाहते है भगवान राम में मैं मिल जाओ फाइनल ये नहीं कि उनके धाम में जाकर सेवा करो ये भावना नहीं तो महाप्रभु उनके हृदय को जानते थे तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये जो ब्रह्मानंद भारती हैं उनके हृदय को जान गए अब भारती कहते हैं ये सही है मृग चरम पहना है प्रतिष्ठा के लिए हाँ तो ऐसी उनकी सिचुएशन थी और वो कहते है चरमां परिधाने संसार न केवल ऊपरी वस्त्र बध या धारण करने से इस संसार से पार नहीं हो सकते कोई व्यक्ति केवल रोज धोती कुर्ता धोती कुर्ता नया पहन रहा है लेकिन भजन नहीं कर रहा है तो धोती कुर्ता पहनने से वो भगवत धाम जाएगा नहीं जाएगा जब वो गुरु की आज्ञा के अनुसार भगवत से और हरि नाम का उच्चारण करेगा आजी हाते ना पारी बु चरमांबर प्रभु बहिर्वास आनाइला जानी अंतर तो बहुत लज्जित हो गए ब्रह्मानंद भारती उन्होंने अभी प्रतिज्ञा की जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की थे, हाँ वैसे तो नहीं की होगी इन्होंने भीष्म ने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा किए थे, है ना? तो वैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की कहा कि आज के बाद ये मृग शर्मा मैं कभी भी जीवन में नहीं पहनूंगा वहाँ जो कुछ भक्त थे उनको कहा कि जाओ जाओ जरा सन्यासी के वस्त्र लेके आओ सन्यासी है हाँ लेकिन केवल प्रतिष्ठा के मारे हाँ वो मृग पहन रहे हैं उन्होंने कहा जाओ सन्यासी के कपड़े जाओ नॉर्मल होते हैं ना लाओ फिर मैं पहनता हूँ चरम छाड़ी ब्रह्मानंद परसन प्रभु आसी चरण रंदन तब तक महाप्रभु ने नहीं देखा हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑरडिनरी करने का प्रयास मत करो अपने भक्ति में जीवन में खाली पहले दूसरों को आकर्षित करने के लिए फालतू का सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे वैष्णव मंडली प्रसन्न नहीं होगी हाँ तो इन्होंने क्या किया मृग शर्म को त्याग दिया सन्यासी के वस्त्र जैसे पहन लिए चैतन्य महाप्रभु आए और उनके चरणों में गिर पड़े चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मानंद भारती के चरणों में नमस्कार किया या प्रणाम किया क्योंकि क्योंकि वो उनके गुरु के गुरु भाई थे गुरु के तुल्य थे उनके लिए भारती कहे तो मारा आचार लोक शिखाते ना करीबे नी भय पाओ चित्रह्मानंद भारती ने कहा कि वास्तव में है चैतन्य देव आपका जो आचरण है सारे जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए है और मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा आप क्या करो आप फिर से प्रणाम मत करना क्योंकि आपके प्रणाम को सहन करने की शक्ति या सामर्थ्य मुझ में नहीं है और मुझे डर लगता है जब आप क्या करते हो मुझे प्रणाम करते तो ब्रह्मानंद भारती डर रहे थे तो इस प्रकार से ब्रह्मानंद भारती मिलते हैं आगे भी उनका वर्णन आता है कि किस प्रकार से उनमें बहुत फिलोसॉफिकल चर्चा होती है जगन्नाथ को लेकर और चैतन्य महाप्रभु को लेकर तो वो हम आगे आने वाले दिन में चर्चा करेंगे इस प्रकार से चैतन्य महा, महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती से मिलते हैं और गोविंद से मिलते हैं फिर तो काशीश्वर पंडित आदि से मिलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे चैतन्य चरितमृत के yeah. शिल कृष्ण दास कविराज के yeah. शिल प्रभुपाद के पिता yeah. गौर प्रेमंद oh.